तलवकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम खंड का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे प्रथम मंत्र में शिष्य का प्रश्न रहा कनेशित पतति प्रेषित मन उसका उत्तर द्वितीय मंत्र में आचार्य दे रहे स्रोत्र सेोत्र मनसो मनो यत वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु मुच्य धीरा लोकाद तो इसमें हम लोग विचार किए थे स्रोत्र से ये अर्थ हम लोग विचार कर लिए थे स्रोत्र से ष्या का अर्थ हो गया जो इंद्रिय शब्द का व्यंजक और उस इंद्रिय का जो स्त्रोत्र वो प्रथमांत स्त्रोत्र का क्या अर्थ कहा गया था साक्षी स्रोत्र तो से इसका साक्षी क्या करता है इधर द्वितीय पंक्ति में 22 पृष्ठा में कहा गया था तत्सामर्थ्य निमित्तम तत्थात तो स्रोत्रादि का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य का निमित्त है साक्षी ही उसका सत्ता स्फूर्ति के द्वारा सामर्थ्य देता है अच्छा आगे मनुष्यो मनो मनो कहा गया था मनुष्यो मनो वह मन केवल लिया गया बुद्धि को नहीं लिया गया इसलिए भाष्य में कहा गया यह बुद्धि मनुष्य एकी कृत्य निर्देशो मनुष्य इति एकी कृत्य दीर्घिकार के लिए क्या सूत्र लगा अश्य चो करने के लिए संपद्य करते में विसर्ग नहीं है चिवंत अव्य हो जाएगा किंतु चिवी क्री भोस्ती वगे संपद्य कर्तरी अच्छा। है न ऐसे ही स्मरण आता है होने से अव्यय हो जाएगा उदि चिव उसे निपात होकर के स्वरादि निपातम में अव्यय हो जाएगा किंतु चुही जो सूत्र में है ही वो तो प्रत्येक विधान करते हैं है चतुर्थ अध्याय में होगा चतुर्थ क्रि गोषी हो गया क्री को जनिसे इसमें आप ब्योमा में देखें ना बीमा वाला वाले हाँ वो ठीक हैसर्ग है, है। बुद्धि और मन ये दोनों को एक करके कहा गया निर्देश हो इति आगे कहते हैं भाष्य में यद वाचो हो वाचम यद यहाँ यद शब्द है मंत्र में है यद, वाचो हो वा, वा, यद वाचो हो वाचम कहते शब्द हो यस्मादर्थ स्रोत्रादि भी सर्वे ही संबद्यते यस्मात् वो स्रोत्र का स्रोत्र है यस्मादर्थ में मंत्र में जो यत पद है उसका अर्थ हो गया यस्मात अच्छा हाँ आगे टिप्पणी आएगा संबद्यस्मात स्त्रोत्र से स्रोत्र कहा गया यश्मात अर्थात मंत्र में जो यथ पद है उसी का अर्थ हो गया यश्मात इसको एक नंबर टिप्पणी में द्वितीय वाक्य में कहते हैं यशमादित भाष्य बक्ष्यमाण जो आगे आएगा क्योंकि एक नंबर टिप्पणी तो यशमाद प्रत्यय तो अभी भाष्य का यश्मात शब्द आया नहीं टिप्पणी का दृष्टि से इसलिए कहते हैं भाष्य बक्ष्यमाणो जो ष पंक्ति में है यशमात स्रोत्र से स्रोत्र मूलस्थ यथ शब्द से एवं अर्थ मूल अर्थात अर्था तो मंत्र में जो यथ शब्द है उसी का अर्थ हो गया भाष्य में जो यश्मात् यथ शब्द सभी के साथ अन्वय करना है स्रोत्र मनो प्राण चक्षु सभी के साथ वाक आगे भाष्य में मनुष्य अच्छा वो एक नंबर टिप्पणी का थोड़ा पूर्वार्थ भी देख लीजिए यस्माद् अस्ति इत्यादि अयम शेषः क्योंकि टीका में दिए थे यस्माद् अस्ति यस्मास्ती तस्माद आत्मबुद्धि इति शेष ये शेष कहाँ जोड़ेंगे क्योंकि टीकाकार कहते हैं इतना जोड़ना चाहिए भाष्य में कहाँ जोड़ेंगे इसको टिप्पणीकार कहते हैं कि भाष्य निमित्त अश अनत द्रष्ट्यम भाष्य में द्वितीय पंक्ति में है तत्साथ्य तो तो निमित्त ये निमित्तम के आगे जो टीका का ये पंक्ति है उसको जोड़ लेना है ऐसे टिप्पणी कर कह रहे अर्थात अस्ति निमित्त स्त्रोत्रोत्र तस्मात स्त्रोत्राद आत्मबुद्धि संतव्य इंद्रिय में आत्मबुद्धि नहीं करना है इंद्रिय अर्थात तो मनोबुद्धि आगे सर्वत्र कहेंगे आत्मबुद्धि त्याग हो जाना आगे भाष्य में यश्मा मनसो मन इति एवं जैसे यस्मा स्रोत्र सेोत्र इसी प्रकार की यस्मा मनुषो मन एवं एवं अर्थात अनेन प्रकार पूर्व प्रकार सामर्थ्य निमित्त आगे वाचो हो वाचम तो वाचो हो वाचम वाच्ठी हो, हो गया या वाचम किंतु द्वितीय हो गया देखिए तो ये जो द्वितीय पद आया स्त्रोत्र ये प्रथमा विभक्ति है द्वितीय विभक्ति है द्वितीय हो सकता है हो सकता है, हो सकता है। <tries> आगे दिए मनसो मनो, जो मनो है वो भी प्रथमा द्वितीया दोनों हो सकता है आगे है चक्षुष चक्षु वो चक्षु जो है द्वितीय पद वो भी प्रथमा द्वितीय दोनों हो सकते हैं इसलिए वो लोग विवाद में नहीं आएंगे वो मध्यस्थ के कहेंगे आप प्रथमा करिए, द्वितीया करिये हमको कोई फर्क नहीं जिधर कहेंगे हम उधर चले जाएंगे वाचो हो वाचम ये वाचम में क्या विभुक्ति कह दिए द्वितीया और प्राणस्य प्राण ये प्रथमा आ गया अभी प्रथमा द्वितीया ये दोनों में अभी विवाद है वाचम इति द्वितीया सिद्धांति कह रहे हैं कि प्रथमा प्रथमात्व विपरिणम्य तो वाचम को हम प्रथमा कर लेंगे क्यों करेंगे कितने प्राणस्य प्राण इति दर्शन प्राणस्य प्राण ये प्राण प्रथमा है इसलिए वाचम को आप प्रथमा कर दीजिए अभी पूर्व पक्ष कहेगाचम अनुरोध है नाचो हो वाचम ये वाचम में क्या विभुक्ति आ गया द्वितीया पूर्व पक्ष कहेता है कि द्वितीया के अनुरोध से प्राणस्य प्राणम इतनी कस्मा द्वितीय एवं न क्रियते क्यों आप उसको द्वितीय नहीं कर देते है क्यूँकी दोनों का तो सामर्थ्य समान है अर्थात द्वितिया में भी एक है और प्रथमा में भी एक है क्यों हम द्वितीय को प्रथमा करें क्यों प्रथमा को द्वितिया न करें ये पूर्व पक्ष का तर्क है कहता है बिनीगमना बिरात इसको कहते हैं बिनीगमना शब्द का क्या अर्थ है एकत्र पक्षपातनी युक्ति तो आपका युक्ति क्यों हम मतलब उसमें पक्षपात क्यों कर रहे हैं होने से उत्तर देता है कि न बहु नाम अनुरोध से ये जो कहे हैं ना गणतंत्र ये कोई नया चीज नहीं है ये बहु प्राचीन काल से वैदिक सभ्यता वास्तविक तो वैदिक सभ्यता में तो गणतंत्र ही था बहु नाम अनुरोध से जहाँ बहुत जिस पक्ष में है वो युक्त है युक्तत्वाद बाचम इत्य वागिति इतिवत वक्तव्य बाचम ये जो द्वितीय है उसका बाघ प्रथमा ऐसे कहना चाहिए बहु नाम अनुरोध कह दिए हम लोग विचार कर रहे थे दोनों पक्ष में एक एक है अभी बहु नाम कैसे हो गया इसके लिए सिद्धांति कह रहे हैं स उ प्राणस्य प्राण इति शब्द अनुरोधे स उ प्राणस्य प्राण इसमें दो प्रथमा है कौन कौन है स और प्राण तो मंत्र में प्राण भी कहा गया प्रथमा और स को भी प्रथमा कहा गया इसलिए प्रथमा पक्ष में शब्द द्वय अनुरोधे न दो शब्द आगे प्रथमाभिवक्ति कहने के लिए वाचम के लिए तो एक ही है एवं ही बहुनाम अनुरोधो युक्त कृत सियात बहुतों का अनुरोध स्वीकार कर लेना यह सार्थक होता है और दूसरा बात ये भी है पृष्ठम च वस्तु प्रथमया एवं निर्द युक्त जो पूछा जाता है रामम दर्शय कोई कहा रामम दर्शय राम को दिखा दीजिए वो कहता है कि अयम राम तो प्रश्न पूछा था कि रामम दर्शय वो तो द्वितीय करके कहा था उत्तर देने का समय कहते हैं कि अयम राम अभी प्रथमा उत्तर दिया तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि पृष्ठम च वस्तु जो वस्तु पूछा जाता है प्रथमया एव निर्देश युक्तम प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश करना युक्त युक्त है स यश त्वया पृष्ठ जो आपने पूछा था प्राणस्य प्राणाख्य वृत्ति विशेष प्राणस तत्कृतम ही प्राणस्य प्राण न सामर्थ्यम ये पुराना पुस्तक में प्राण न पूरा नहीं आधा हो गया नया पुस्तक में तो ठीक होगा प्राण न तो आचार्य उत्तर देते हैं स यश तोया पृष्ठ जो आपने पूछा था वही स्रोत्र का स्त्रोत्र भी है और प्राणस्य प्राणस्य का अर्थ कहते हैं प्राणाख्य वृत्ति विशेष्य प्राण अपने आप को पांच भाग से विभक्त करके इस शरीर को धारण करता है वो हो गया वृत्ति विशेष वो सब जो प्राण से वृत्ति विशेष हो गए वो ष्ठ से लिया गया प्राणस्य उसका प्राण प्राण का प्राण अर्थात वो साक्षी तो साक्षी तो का अर्थ तत्कृतम ही प्राणस्य प्राण सामर्थ्यम अर्थात जो प्रथमांत प्राण हुआ उसी के तेन कृतम उसी के द्वारा ही प्राण का जो वृत्ति विशेष सब है उनका प्राणन सामर्थ्य सत्ता स्फूर्ति प्राण को प्राप्त होने पर ही प्राण व्यापार करेगा टीका में पूर्व पृष्ठा है प्राण चेष्टा चेतनाधिष्ठान पूर्विका अचेतन प्रवृति रथादि प्रवृतिवथ दृष्टान्त तो किसको दिए रथादि प्रवृत्ति और हेतु अचेतन प्रवृत्तित्व रथादि आदि प्रवृत्ति में अचेतन प्रवृत्तित्व तो रहेगा रहेगा अभी रथादि प्रवृत्ति हो गया हमारा दृष्टांत तो। उसमें साध्य को भी रखना है साध्य क्या हो जाएगा चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व रथ में जब तक अश्व अथवा सारथी इत्यादि नहीं आते हैं तो फिर रथ में रथ में प्रवृत्ति हो जाएगी नहीं होगी तो रथादि प्रवृति में चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व ये भी आ गया अभी कैसे कहेंगे तत्र तत्र अधिष्ठान पूर्वकत्व ये व्याप्ति हो गया होने से अभी में जाएंगे पक्ष क्या हो गया पक्ष प्राण चेष्टा अभी प्राण चेष्टा में पहले हेतु देखेंगे हेतु क्या था तुम प्राण ये चेतन है अचेतन है अचेतन है अभी प्राण का जो चेष्टा हो रहा है हो रही है वो चेष्टा में अचेतन प्रवृत्तिव ये हेतु रहेगा और रहने से उसमें साध्य चेतनाधिष्ठान पूर्वकत्व ये भी रहना पड़ेगा ये अनुमान के द्वारा सिद्धांति सिद्ध किया अभिप्रेत्य आह न आत्मना अनधिष्ठ अनधिष्ठितस्य इति भाष्य में न आत्मना अनधिष्ठित प्राणनम उपपद्यते आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम नहीं उत, अ, उपपद्यते आत्म के द्वारा जो अधिष्ठित नहीं होगा अधिष्ठित अर्थात तो उसका अधिष्ठान जहाँ आत्मा नहीं बनेगा अधिष्ठान नहीं बनेगा अर्थात तो सत्ता और स्फूर्ति जिस पदार्थ में प्राप्त नहीं होगा उसमें कोई व्यापार नहीं हो पाएगा इसको कहते हैं आत्मा के द्वारा अधिष्ठित तो नहीं हो करके प्राणनम प्राण के द्वारा नहीं उप इसके लिए श्रुति प्रमाण भी दिखाते हैं को प्राणिया आकाश आनंदो न आकाश आकाश वहा सप्तमी है हृदय आकाश वो ही एव अन्यात य आक्षेप अर्थ में और कौन अन्यात अनुप्राणने धातु का ये विधि का रूप है अन्यात कौन और ये प्राणन क्रिया करेगा कह प्राणियात कौन इसको करेगा यद यद का अर्थ है यदि ऐस एश अर्थात ये आत्मतत्व तो, आकाशे अर्थात हृदयाकाश में आनंद ऐस आनंद न स हृदयाकाश में अगर इसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी तब ये शरीर में प्राण इत्यादि नहीं व्यापार करेंगे ये तैत् तो उपनिषद का मंत्र है आगे कठोपनिषद का मंत्र दे रहे हैं उन्नयत्य पानं प्रत्यगस्यति तो मध्ये बामन सर्वे देवा उन्नयत्यपान सर्वे देवा उपासते ऊर्ध्व प्राणम उन्नयति प्राण को ऊपर लेता है जो नसिका से बाहर जाता है और अपानम प्रत्यक अश्य असूक्षेपणे अपान, अपान वायु को नीचे की तरफ फेंकता है अंदर में ग्रहण करवाता है और मध्य वामन आशीनम मध्य में ये वामन वामन अर्थात ये परमात्मा का स्वरूप अंगुष्ठ मात्रह पुरुष कहा जाता है तो ये जो पुराण में हमारा दिखाया जाता है वामन अवतार होकर के गए परमात्मा ये सब उपनिषद का ऐसे सब चित्रीकरण जैसे हमको सरल से ग्रहण हो जाएगा क्यों हम अपने आप को सर्वदा देहवान मनुष्य मानेंगे इसलिए किसी प्रकार की परमात्मा का अगर एक मनुष्य रूप ग्रहण हो जाए हम तुरंत कहेंगे इसके साथ तो संबंध जोड़ सकते हैं और निर्गुण निराकार कह देंगे तब तो, तो कठिन है कुछ पकड़ में नहीं आएगा इसलिए सारे पुराण में इसी प्रकार की सब अर्थात तो बात है अच्छा तो मध्य वामनम आसीनम इसको सर्वे देवा उपासते देवा अर्थात इस इंद्रिय मनोबुद्धि इत्यादि सब उसी का उपासना करते हैं अर्थात जो ये सब करते हैं लेकर के उन्हीं को ही भेंट चढ़ाते हैं सब उसी भोक्ता के लिए इत्यादि श्रुतिभ्य ये कठोपनिषद का श्रुति हो गई और बक्ष्यते इस उपनिषद में भी आगे कहेंगे ये न प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्व विद्धि यत प्राणे न प्रणीति ये प्राण प्रणीयते जो प्राण के द्वारा न प्राणीति अर्थात प्राण जिसको सत्तास्फूर्ति नहीं दे पाएगा अपितु ये न परमात्म जिस परमात्मा के द्वारा प्राण प्रणीयते अर्थात प्राण सामर्थ्यवान होता है अपना व्यापार करने के लिए तद एव ब्रह्म वही ब्रह्म त्व विधि ऐसे ही, ही जानो न आगे भी कहते हैं न यद यदम उपास जिसका उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है इस प्रकार के मंत्र कहते हैं तो फिर हम उपासना नहीं करेंगे समाधि तो हो जाए स्वरूपों में कोई उपासना की आवश्यकता नहीं है हम नहीं हो पा रहे स्वरूपों में समाधि तो इसलिए ये मन को लगा करके रखना है उपासना करना है ये कोई खराब कार्य नहीं है तो ये सब माध्यम है सोपान है इसी में होकर के ही जाना पड़ेगा आगे भाष्य में हाँ। श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्ताव है घृण प्राणस्य ननु युक्तम ग्रहणम ननु पूर्व कहता है अभी यहाँ प्राण का जो विचार हुआ उसका पूर्व में था स्रोत्र आगे था ये मन और आगे है फिर वाग चक्षु ये सब है तो स्रोतरादि इंद्रियों का यहाँ प्रकरण चल रहा है प्रस्ताव विचार चल रहा है इसलिए प्राण शब्द से आपको घ्राण लेना चाहिए ऐसे अन्य उपनिषद में भी विचार हुआ है तो प्राण शब्द से घ्राण को लिया जाता है यहां भी आपको प्राण शब्द से घ्राण युक्तम ग्रहणम करना चाहिए था सिद्धांत कहता कि सत्यम एवं एवं अर्थात तो अन्य प्रकार जो बात आप कहते हैं सत्यम सत्यम का अर्थ अर्धांगीकार तो जो कहते हैं वो ठीक है तो आगे क्या शब्द आना चाहिए अपितु किन्तु ये सब अर्ध अंगीकार अब जो कहते हैं ठीक है किंतु किंतु कह दिया अर्थात तो पूरा नहीं होना किसी को कुछ कहेंगे ना ये थोड़ा हो जाए तो अच्छा है और ठीक है वो कर देंगे किंतु साथ में हम ये भी थोड़ा कर लेगा <laughs> कहेंगे अर्धांगीकार ये सत्यम है वो प्राण ग्रहण ये दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए प्राण ग्रहण एन ए वो सिद्धांति उत्तर देता है आप जो बात कहे ठीक है किंतु प्राण ग्रहण न एव इसका अर्थ घ्राण व्यापार से घ्राण का व्यापार हो गया उपादा उपादा उपादा गंध उपादान लक्षण गंध का उपादान उपादान का अर्थ ग्रहण गंध ग्रहण लक्षण स्वरूप ये है घ्राण का व्यापार घ्राण का व्यापार क्या है कहते हैं गंध ग्रहण करना लक्षण से अपानात्मक प्राण व्यापाराधीनवात क्योंकि गंध का ग्रहण होता है अंदर जाता है वायु ये अपान का कार्य है तो अपन रूप को प्राण जो है प्राण का एक विभाग है अपान तो अपान का अधीन है गंध ग्रहण इसलिए प्राण को हम अगर ले लेंगे तो घ्राण का व्यापार भी उसी में आ जाएगा मुख्य को ले लेंगे तो गौण साथ में आ जाएंगे भाष्य में सत्यम एवं प्राण ग्रहण न एव तू घ्राण प्राणस्य से कृतम प्राण का ग्रहण करेंगे तो घ्राण रूप जो प्राण है उसका भी ग्रहण हो जाएगा एवं मनते श्रुति भाष्यकार कह रहे हैं श्रुति ऐसे मानती है सर्वस्व कर्णकलाप से यद प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद् ब्रह्मेटी प्रकरणार्थ विवक्षिता सर्व करणकलापस्थ कर्णकलाप कलाप, कलाप समूह समुदाय करण समुदाय इंद्रिय मनोबुद्धि यह सब थ प्रयुक्ता यद अर्थ यशमय प्रवृत्ति इति यदअर्थ तो यद पद से लिया जाएगा जिसके लिए जो अभी प्रश्न का विषय है जो अभी आचार्य उत्तर दे रहे हैं वो यदर्थ यदर्थ प्रयुक्ता अच्छा युअर्थस्ती यदअर्थ तस्मय प्रयुक्ता यदर्थाय प्रयुक्ता ह हाँ, ठीक है तब यद और अर्थ में समानाधिकरण लेंगे तब हो जाएगा यद अर्थ और यदर्थाय प्रयुक्ता इति इतिए प्रयुक्ता यदर्थ प्रयुक्ता कौन है प्रवृति अर्थात ये प्रवृत्ति क्यों हो रही है कहते जिसके लिए प्रयुक्त हुए हैं प्रवृति अर्थात जिसके लिए किया जा रहा है ये प्रवृत्ति इसलिए यदर्था प्रयुक्ता होने से यद में कर्मधारा लेंगे यदर्था प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद ब्रह्म तो यद का अन्वय हो जाएगा तद् के साथ तद् से किसको लेंगे तद् भाषी में कहा गया ना आगे है यदअर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद् तद, तद ब्रह्म इसलिए तद पद का क्या अर्थ हो गया ब्रह्म इसलिए यद और नित्य संबंध है इसलिए यद का अर्थ हो क्या हो जाएगा ब्रह्म अर्थात तो जिस ब्रह्म वही हो गया अर्थ उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है प्रभृति प्रभृति अर्थात व्यापार जो हो रहे तद प्रकरना था। प्रकरना था द है तद ब्रह्म प्रकरण अर्थात विचार का विषय वही है जिसका आरंभ होगा विवक्षित अर्थात ब्रह्म ही यहाँ प्रकरणी है प्रश्न भी उसी विषय का है उत्तर भी उसी विषय का तथा चक्षुष चक्षु प्रकाशक चक्षुष यद रूप ग्रहण सामर्थ्य तद आत्मचत तो छूट गया पुराण पुस्तक में नया में है अच्छा एव मेह आत्मचतनिष्ठित अतचक्षुषु चक्षु। तथा चक्षुष चक्षु, चक्षु दीर्घऊकार सूत्र क्या होगा ड्रलोप्य पूर्व से अच्छा ये जो अभी लघु का विद्यार्थी अर्थात जिनका लघु चल रहा है वो लोगों को ये सब दिखना चाहिए चक्षुष चक्षु कहने से यहाँ दीर्घ उकार कहा से आ जाएगा क्योंकि पूर्व में दिया चक्षु स वहा ह्रस है यहाँ दीर्घ क्यों हो जाएगा ये विचार अर्थात जो अभी लघु पढ़ रहे हैं उनको ये सब देखना है चक्षुष चक्षु रूप प्रकाशक चक्षु सह है रूप का प्रकाशक जो चक्षु है प्रकाशक अर्थात तद ज्ञान करवा देना ये हो गया प्रकाशक रूप विषयक ज्ञान चक्षु करवाएगा रूप प्रकाशक चक्षुष सामनाधिकरण यद रूप ग्रहण सामर्थ्य रूप ग्रहण सामर्थ्य एकगा चक्षु में हो चक्षु का हो गया सामर्थ्य तद आत्मचैतन्य अधिष्ठितस्य एव तो वो जो सामर्थ्य आत्म चैतन्य न अधिष्ठित तो होगा चक्षु तभी उसमें सामर्थ्य आएगा अतस इसलिए चक्षुश चक्षु कहा गया वो ब्रह्म को जो अधिष्ठान बनकर के रहेगा तभी चक्षु व्यापार कर पाएगा अधिष्ठान बनकर के अर्थात चक्षु का सत्ता और स्फूर्ति उसका विद्यमानता को सिद्ध कराएगा तीन नंबर अच्छा श्रुतेर एवं मननम तू कवगतम तत्रह जो भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में कहा गया ना एवं मनते श्रुति ही तो अभी पूछने वाला पूछते हैं कि क्यों ऐसे श्रुति मान लेती है कि प्राण कहने से घ्राण काफी ग्रहण हो जाएगा ननु श्रुतेर एवं मननम तू कवगतम तत्रह सर्वस्व इत्यादि भाष्य में आगे पंचम पंक्ति में दिया अच्छा पंचम पंक्ति में है एवं मनय से श्रुति जो है क्योंकि भाष्यकार कह दिए एवं मनय से श्रुति अभी दूसरे लोग पूछेंगे क्यों श्रुति ऐसे मानेगी तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्यों श्रुति ऐसे कहाँ से आपको ऐसे पता चल गया उसका उत्तर भाष्य में फिर आगे दिए सर्वस्व कर्णकलाप्य सारे कर्णकलाप जिसके लिए प्रवृत्त होते हैं वो वही है वही भोक्ता है आगे टिप्पणी में इंद्रिय मात्र उक्तो प्राण नहीं कह करके अगर हम इंद्रिय कहते हैं तो कौन सा इंद्रियो को कहते हैं घ्राण इंद्रियो को कहते हैं अगर कहते हैं इंद्रिय मात्र उक्तो ही प्राण व्यापारो अनन्या शेष आपद्यत प्राण का व्यापार हा अगर घ्राण को कह देंगे अर्थात तो प्राण अभी दूसरों के लिए और कार्य नहीं करेगा क्योंकि घ्राण उस भोक्ता के लिए कार्य करता है स्रोत्र करता है मन करता है चक्षु करता है किंतु प्राण स्वतंत्र हो जाएगा अभी अगर हम प्राण कह दे उस परमात्मा के लिए कार्य करता है प्राण के अधीन हो गया घ्राण वो भी परमात्मा के लिए कार्य करेगा किंतु अगर हम घ्राण परमात्मा के लिए कार्य करता है ऐसे प्राण शब्द का अर्थ घ्राण ले लेंगे तो घ्राण तो परमात्मा के लिए हो गया किन्तु प्राण स्वतंत्र हो जाएगा ये न हो इसलिए कहते हैं इंद्रिय मात्र उक्तो ही प्राण व्यापारो अनन्य शेष प्राण व्यापार अन्य शेष नहीं होगा परमात्मा का ब्रह्म का शेष का अंग उसका उप, उपकार नहीं बनेगा इति इतिभाव बड़े महाराजी का ये सब जो विचार ना ये सब करने देखिए तो ये जो बड़े महाराज विचार यहाँ दिए ये तो कोई टीका भाषी में नहीं है ना इस कितना विचार करते थे अच्छा आगे टीका में ज्ञात्वा इति पद अध्याहारे कारणम आह तो ये मंत्रम है वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण आगे चक्षुष चक्षुर अतिमुच्य धीरा चक्षुष चक्षु आगे वहाँ विराम हो गया आगे है अतिमुच्य धीरा तो चक्षुष चक्षु, चक्षु ज्ञात्वा इस प्रकार की वहाँ पद अध्याहार लेना है तो इसको भाष्य में कहेंगे टीकाकार पूछते हैं मतलब शंका करने वाले पूछते हैं कि आप ये पद का अध्याहार क्यों करते हैं ज्ञातवा पद चक्षु चक्षु के आगे ज्ञातवा आगे फिर अतिमुच धीरा ये ज्ञातवा शब्द का अध्याहार क्यों करते हैं इसके लिए कहते हैं भाष्य में प्रष्टु पृष्ठ से अर्थस्तुम इष्टत्वात्थ जो पूछने वाले का प्रष्टु ये क्या सूत्र इसमें अंतिम लग गया ऋतौ अंतिम सूत्र ऋतौत प्रष्ट पृष्ठ अर्थस्य जो पूछा पृष्ठ अर्थस्य अर्थ सरण यहाँ कर्मण निष्ठा हुआ पृष्ठ अर्थस्य ज्ञात इष्टवात जो पूछा है उसी अर्थ को जानने का उसका इच्छा है श्रोत्रादे है स्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म श्रोत्रादि का स्रोत्र ऐसे उत्तर दिया गया स्रोत्रादि लक्षणम कौन है कहते यथोक्तम ब्रह्म लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप श्रोत्रादि का भी जो श्रोतरादि स्वरूप है कौन है कहते यथोक्तम ब्रह्म इसको कहा गया था ऊपर पंक्ति में ज्ञातवाते ऐसे ये अध्याहार किया जाता है तो इसके लिए टीका में पूछा गया था कि पद अध्याह क्यों किए कारणम तो आह प्रष्टु पृष्ठ ये जो इति ज्ञातवाध्या अध्याहार करते हैं ये क्यों करते हैं इसके लिए पहले अर्थ दे दिया प्रष्टु पृष्ठ से अर्थ ये हो गया उत्तर क्योंकि प्रष्ठा जो पूछना चाहता है उसको कहते हैं वो ज्ञातु मिष्टवात ज्ञातु जानना चाहता है इसलिए अध्यय कर ले ज्ञातवा जान करके क्योंकि वो जानना ही तो चाहता है अमृता आगे भाष्य में अमृता भवंती इति फलश्रुते अमृत हो जाते हैं फलश्रुति है तो जान करके ही कुछ लाभ होगा अगर हम जाने नहीं कोई कुछ कह दिया चीज और हमको उसका कुछ समझ में नहीं आया कहते हम तो अमृत हो गए तो अमृत क्या हमको तो वहां कुछ भी लाभ नहीं हुआ कहने वाला कुछ कह दिया हमको कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमको कुछ लाभ नहीं हुआ यहाँ किंतु कह देते हैं कि अमृता भवंती तो अमृता भवंती इतना बड़ा फल मिलेगा तो यहाँ कुछ तो, तो होना चाहिए इसलिए कहते हैं ज्ञात्व ज्ञान मात्र से ही हो जाता है अच्छा आगे कहते हैं ज्ञान अमृतत्व प्राप्यते ये मंत्र है ज्ञानाध्य कैबल्यम ज्ञान खाली इतना ही ज्ञान लेना है तो उसको जानना है कैसे अहम अस्मि न तु असौ वो जो स्रोत्र आदि का स्रोत्र है इस प्रकार नहीं मैं ही वही हूं तो ज्ञातवा पद का अध्यय कर लिए आगे आया अतिमुच्य अर्थात तो ज्ञातवा अतिमुच्य इस प्रकार की अभी हमारा वाक्य का अन्याय होगा ज्ञातवा अतिमुच्य अच्छा इसमें सात नंबर टिप्पणी में नीचे से द्वितीय पंक्ति का अंतिम में अर्थात नीचे से द्वितीय पंक्ति देखिए एवं ज्ञात्वा अतिमुच्य अने ज्ञान से त्यागम प्रति हेतुत्व प्रति प्रतियते इस बात को आगे टीका में विचार करेंगे तो आगे तत्र यत त्यागम यत पद छूट गया टिप्पणी में तत्र अच्छा ठीक है वो टिप्पणी का पंक्ति देख लीजिए ज्ञातवा अतिमुच्य क्योंकि अभी हम भाष्य में अंतिम पंक्ति देख रहे थे ज्ञात्वा अति मुच्छ्य इसको कहते हैं अतिमुच्च अर्थात त्यवा त्याग करके त्वा को लिये मुचल विमोचन धातु से अभी कहते हैं ज्ञातवा अतिमुच्य इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं भाष्य मतलब मंत्र कहते हैं कि ज्ञान प्रति हेतुत्व ज्ञान हो जाएगा तो त्याग हो जाएगा ईशा भाष्य का प्रथम मंत्र में था तेना तेन भुंता माँ गृध कश्यु सिद्धन तो ज्ञान हो जाएगा कि ये सब जगत कवल कल्पित है ब्रह्म में सब ईश्वर का ही रूप है तब तो त्याग स्वत हो जाएगा ज्ञान त्याग प्रति त्यागम प्रति हेतु अच्छा तत्र यत त्यागम प्रति ज्ञान से साक्षात्म संभवती सब सा सामभ्य वक्त ज्ञान त्याग के प्रति साक्षात हेतु ज्ञान हो जाएगा तो सब त्याग हो जाएगा पदार्थ तो रहेगा ही नहीं तो और फिर त्याग तो अर्थात ये भी है एक औपचारिक प्रयोग तो ज्ञान हो गया तो बाकी सब पदार्थ ही तो मिथ्या हो गए साक्षात हेतु तो संभव होती ज्ञान त्याग के प्रति साक्षात हेतु है स एवं सामर्थ्य लभ्य अभी सब त्याग हो गया ज्ञान हो गया तो सब त्याग हो गया कैसे कहते सामर्थ्य लभ्य यही ज्ञान का सामर्थ्य है पदार्थ का मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाना यही ज्ञान का सामर्थ्य सब तो त्याग हो ही गया स्वाभाविक भाष्य में सक्षात त्याग प्रति ज्ञान से साक्षात ऋतु संभव है स एव हाँ सब त्याग ही है त्याग सामर्थ्य लभ्य सामर्थ्य अर्थात ज्ञान का सामर्थ्य तो, तो ज्ञान का यही सामर्थ्य है कि ये त्याग हो जाएगा इसलिए वो बृहदारण्य में जहाँ विचार आता है कि श्रवण श्रवण से पंडित होगा अर्थात विवेक निश्चय हो जाने से जब पंडित होगा तो आगे ये श्रवण आगे मनन मनन को बाल्य कहते हैं और मुनि नीति होने से मुनि कहेंगे वहां जो पंडित कहते हैं अर्थात श्रवण पूर्ति हो जाने से पंडित हो जाएगा विवेक दृढ़ हो जाने से अर्थात जो परोक्ष ज्ञान आ जाएगा उससे क्या होगा कहते हैं तो बाल्य भाव आ जाएगा बाल्य भाव अर्थात तो विषय तिरस्कार करने का सामर्थ्य जिसको श्रवण पूरा हुआ उसका यही परिचय है कि विषय तिरस्कार स्वाभाविक रहेगा वो कभी विषय के पीछे और चलेगा नहीं ये अर्थात तो श्रवण पूरा होने का लक्षण ये सामर्थ्यात् उसको कहते हैं तो यहाँ ज्ञातवा अतिमुच सामर्थ्यात्तरादि करण कलाप उज्जित सामर्थ्यात् अर्थात तो ज्ञानस्य सामर्थ्यात यही ज्ञातवा अर्थात जान करके यही ज्ञान का सामर्थ्य है क्या करेगा त्याग कर देगा किसका त्याग करेगा कहते जिसके साथ तादात्म्य करता था मैं मानता था शरीर ये मन बुद्धि ये सबके साथ तादात करता है तो सामर्थ्यादि करण कलापम उज्जित्व श्रोत्रादि करण कल, कलाप श्रोत्रा को त्याग करके त्याग करके अर्थात करण कलापो सब चक्षु स्रोत्रों को उखाड़ करके गंगा जी में वो नहीं उसके साथ तादाद में हटा करके अर्थात उसका हानि लाभ से अपना हानि लाभ नहीं जोड़ करके तो उसे सुख ग्रहण नहीं करना ये विचार निश्चय होना चाहिए उज्जित्वा आगे टीका में श्रोत्रादि आत्मभाव भाव त्यागम अंतरेण अमृतत्व असंभवात ज्ञान बला आत्म भाव त्यक्त अमृता भवंती संबंध श्रोत्रादि में आत्मभाव का त्याग के अंतरेण अंतरेण का अर्थ बिना श्रोत्रादि में आत्मभाव को त्याग नहीं करके कहते श्रोत्रादि में हमको बिल्कुल आत्मभाव है ही नहीं किंतु श्रोतरादि जो लाते हैं उसमें तो वो हमको चाहिए हमको ये लाने वाला नहीं चाहिए किंतु जो लाते हैं वो चाहिए कहते तो है जो लाते हैं अगर वो चाहिए तो फिर लाने वाला तो चाहिए चाहिए वो सबके साथ आत्मभाव त्याग अर्थात ये स्रोत इंद्रिया इंद्रियो से जो सब सुख होता है उससे हट जाना है अमृतत्व तो असंभवत श्रोतरादि से आत्मभाव हटने के बिना अमृतत्व तो असंभवात इसलिए ये कठोपनिषद में मंत्र आता है परांगी खानी स्वयंभूस स्वयंभूष परांग पश्यती न अंतरात्मन किंतु कश्चित धीरः कोई धीर होता है जो हटा लेता है वो सबसे मन को स्रोत्रादि से आत्मभाव त्याग के बिना अमृतत्व तो असंभवात इंद्रिय संयम नहीं होंगे तो अमृतत्व तो असंभव है ज्ञान बलात्दि आत्म, आत्म भाव त्यक्त इसलिए श्रोत्रादि में आत्मभाव कैसे त्याग करेंगे कहते हैं ज्ञान बलात्स मिथ्या तो निश्चय करके त्यक्त अमृता इति संबंधः इस प्रकार की वाक्य का अन्वय होना चाहिए मंत्रस्थ वाक्य का ये तत्स्फुटती इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में श्रोत्रादौ आत्म कृत्वा कृत तद उपाधि संस तदत्मना जायते मियसरतीद आत्म भाव कृत्व श्रोत्रादि में आत्म भाव करके मैं ही इंद्रिय हूँ मैं इंद्रिय हूँ नहीं कहता है किंतु मैं बढ़िया सुनता हूँ अथवा मैं सुनता नहीं हूँ तो इस प्रकार की जब कहते हैं तदउपाधि संस तदात्मना तदउपाधि संस जो लोग अभी लघु पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रश्न है तदउपाधि संस तदात्मा ना यहाँ संस में ये सकार कहाँ से आएगा जो लोग अभी लघु पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रश्न है सकार ये विसर्ग से आया ये विसर्ग कहाँ से आ जाएगा पूर्व में अनुसार भी है ना संस नश्चे प्रसाद हाँ तो ये बाकी आप लोग विचार करके देख लेना यह नश्चे प्रसन्न ये सूत्र लगता है ये बहुत लगता है प्राय प्रतिपृष्ठा में एक एक मिल सकता है तद उपाधि सन बहुब्री तद उपाधि में अर्थात तो श्रोत्रादि उपाधि है जिसका अर्थात वो जीव भी इंद्रिय उपाधि को हो जाता है तद उपाधि होता हुआ तदात्मना जायते मृत संसरि ये उपाधि का सब जन्म होगा मृत्यु होगा चलते रहेंगे संसार में तो उपाधि को मेरा मान लेने से उसके साथ भी वो चलते रहेंगे जिसके साथ सट जाएगा कहते ना घूमने वाले के साथ मित्रता कर लिया तो फिर और स्थिर रहेगा और वेदांत तो श्रवण कहाँ करेगा चलने लगेगा तो ये तदात्मा जिसके साथ तादात्म्य करेगा उसी का धर्म को फिर अपने में आरोप कर लेगा अतः आत्मा ब्रह्मात्मा ब्र में एक आकार होना चाहिए पुराने पुस्तक में वहाँ दो आकार हो गया ब्रह्म आत्मा विदिव अति आत्म भाव पर ये स्रोत्राद्यात्म भाव परे धीरा धीमत श्रोत्रादि के साथ तादत्म्य करने से जन्म मृत्यु संसार ये होगा अतः क्या करना है श्रोत्रादि का जो श्रोत्रादि रूप है कौन है कहते ब्रह्म कहते वो ब्रह्म तो जगत का अधिष्ठान कहते नहीं नहीं वही आप ही है आत्मा इति विदित्वा जान करके अतिमुच्य अतिमुच्य शब्द का अर्थ कहते हैं श्रोत्रादि आत्म परित्यज्य श्रोत्रादि में आत्मभाव परित्याग करके अर्थात इंद्रिय से विमुख हो करके ये श्रोत्रादि आत्म भाव श्रोत्रादि में आत्मभाव तादात्म्य जो लोग निराकरण कर लेते हैं ते धीरा धीरा धीमत धीमंत में मथु प्रत्यय हुआ है त तो ये धी ही अश अस्ती तो मतु प्रत्यय होने के लिए यहाँ कहते हैं प्रशंसा न नहीं विशिष्ट धीमत्व अंतरेण श्रोत्राद्यात्म भाव भावः सक्यः परित्यक्त विशिष्ट धीमान अगर नहीं होगा कहते हैं धीमान में विशिष्टता फिर क्या है कहते हैं विवेक युक्त आत्म परित्याग कर पाने का सामर्थ्य विशिष्ट धीमत्व के बिना स्रोतरादि आत्मभाव त्याग नहीं किया जा सकता है वो आत्माभाव रहेगा अर्थात उसी को मैं मानता रहेगा उसी से होने वाला सुख दुख में सुखी दुखी होता रहेगा अच्छा जब दुख होगा तब तो आत्माभाव त्याग करने के लिए चलेगा सोचेगा कि कैसे इसे छुटकारा हो जाए जब सुख मिलता रहेगा तो उसके साथ वेश लगा रहेगा इसलिए हम लोग को तो ये करना है कि जब सुख हो रहा है तभी तो हटने के लिए उद्यम करें तो ये सब इंद्रियों से जो सुख हो रहा है उसे हटे अच्छा आगे प्रत्यय प्रत्यय अस्मात् प्रत्यय का अर्थ है इस लोक से व्यावृत्य उसको दिखाते हैं लोकात इस लोक से लोग क्या है कहते मित्र कलत्र बंधुसु सु ममहम भाव लक्षण हो गया पुत्र समित्र कलत्र, कलत्र पत्नी बंधु आगे बीत ये सब में मम और अहम भाव तो कहीं मम भाव हो जाता है कहीं अहम भाव इस प्रकार की करके जो व्यवहार करता है यही हो गया सब लोक इसको भ्याब्रित इससे व्यावृत्य हट करके यही प्रत्यय यहाँ प्रत्यय का अर्थ कर ये नहीं है प्रत्यय अर्थात वो सबसे जहाँ मम अहम इस प्रकार की भाव होता है, होता है। वो सबसे हट करके इसका अर्थ त्यक्त सर्वेषणा भूत सर्व ऐहुव्री है त्यक्ता सर्वेषण सर्वेषणा यही वो हो गए त्यक तो सर्वेक्षण उस प्रकार की हो करके अमृता अमरण धर्माण भवंती अमृता हो जाते हैं अमरण धर्मकार के सूत्र से आएगा केवलात् के समास तो हो जाता है धर्मांत वो सूत्र कहता है कि धर्मत्च प्रत्यय होगा बहुब्री समास में केवलात् पूर्व पद अगर केवल रहेगा तो यहाँ पूर्व पद कौन है अमरण देखिए अभी ये केवल है वो केवल नहीं है केवल अर्थात तो पूर्व पद जो है एक ही पद होना चाहिए अभी तो उसका गर्भ का में गर्भ हो गया तो ये अमरण ये अभी केवल नहीं रहा इसलिए न्याय के अनुसार यहाँ नहीं होना चाहिए तो फिर कहेंगे ठीक है हमको तो सूत्र मानना है तो हम अभी क्या करेंगे मरणम धर्मो यश्य तो क्या हो जाएगा अभी मरण धर्मा वहां केवल होकर के, हो के? अनिच हो जाएगा फिर न मरण धर्म अमरण धर्म इस प्रकार के कर लेंगे क्योंकि धर्मांत तो अनिच केवलावला के तो पूर्व पद केवल रहना चाहिए वो समस्त पद नहीं होना चाहिए हम्म आगे न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे अच्छा यहाँ एक आर छूट गया नया में ठीक है नहीं, नहीं है नहीं। ओहो अच्छा न कर्मणा न प्रजया धन न त्यागे नई के अमृतत्व आनसुहु तो ये कही बोलिये उपनिषद का मंत्र कर्म के द्वारा नहीं है प्रजा के द्वारा प्रजा अर्थात पुत्र शिष्य ये सब से त तो न धने न धन के द्वारा भी तो कैसे प्राप्त होगा अमृतत्व कहते हैं त्यागे न एक त्यागे ना एके एक अर्थात कुछ ऐसा कहते हैं त्याग के द्वारा ही अमृतत्व प्राप्त होगा आनसु आनाशु अर्थात ये प्राप्त किए आगे पर खानी व्यतीणत स्वयंभूष तस्मात्ंग पश्यती नातरात्मन आगे कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान आवृत चक्ष अमृतत्व एक ही मंत्र है किंतु भाष्यकारियां प्रथम पाद और चतुर्थ पाद दिए हैं इसलिए दो इन्वर्टेड करना पड़ा बीच वाला नहीं है तो परांची खानी ये जो खानी इंद्रिया इनका स्वभाव है बाहर पदार्थ में विषय को ग्रहण करने में किन्तु कश्चित धीर जो कि अमृतत्व चाहता है वही आवृत चक्षु इंद्रियों को रुद्ध कर लेता है बंद कर लेता है विषय की तरफ प्रवाहित होने में नहीं देता है क्यों करता है अमृतत्व तो मिच्छन अमृत तो को चाहेगा तभी तो ये इंद्रियो का रोधन करेगा अमृतत्व तो नहीं चाहेगा तो फिर वही तमस रजस उसी में चलेगा इंद्रियों के पीछे यदा सर्वे प्रमुच्य अच्छा यहाँ भी एक ही मंत्र है उसका भी प्रथम पाद चतुर्थ पाद चतुर्थपाद्य हैं यदा सर्वे प्रमुच्य काम ये ये अस्य हृदय श्रिता मर्त्यो अमृतो अमृतोति अत्र ब्रह्म यदा सर्वे हृदय श्रिता काम प्रमुच्य जब हृदय में हृदय अर्थात हृदय अंतकण अंतकरण अंतकरन में होने वाला सबकाम जब ये प्रमुच्यंत प्रकर्षण मुच्यंत प्रमुच्यंत का अर्थात तो ऐसा उनका मोचन हो जाना है दोबारा न आए नहीं तो त्याग कर दिए फिर बाद में थोड़ा और इकट्ठा करके और रख लेंगे कहते हैं वो नहीं प्रमुच्यंत प्रकर्षण मुच्यंत दोनों इसलिए सन्यास में सम और नी दो उपसर्ग देते हैं कहते हैं कि सम और एक नी नी कालवाचक सम तो अर्थात वस्तुवाचक कह सकते हैं समर्था सम्यक त्याग कर देगा कुछ बचेगा नहीं नि कालवाचक वाचक अर्था नितराम हमेशा के लिए त्याग कर दिया ऐसा नहीं कि फिर आगे जब हो जाएगा फिर संग्रह कर लेंगे वो नहीं।, नहीं।, नहीं तो इस प्रकार के यहाँ प्रमुच्यंते अत्र ब्रह्म समस्ते तदा मृत्यो अमृतो भवती फिर मृत्यो अमृत हो जाता है कहते मर करके कहते अत्र अस्मिन देहे ब्रह्म समुते ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इत्यादि श्रुतिभ्य श्रुति से अर्थात तो अमरण धर्म हो जाता है अथवा यह प्रत्यय शब्द का अर्थ जीवन मुक्ति लिया गया अर्थात तादात्म्य हटा करके अथवा अतिमुच्य अतिमुच्यन ऐसा त्याग से सिद्धत्वात् अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकाद अमृता होती अतिमुच्य के प्रत्यय दो शब्द आया आप अगर प्रत्यय शब्द का अर्थ कहेंगे कि तादात में हटा लेना अतिमुच शब्द का अर्थ वही हुआ दोनों तो पुनरुक्ति हो जाएगी इसलिए कहते हैं अथवा इति अतिमुच्यग से सिद्धत्वात अतिमुच्छ के द्वारा ऐसा त्याग हो गया तो अस्मात् प्रत्यय इसका अर्थ हो जाएगा अस्मात्रात् प्रत्यय अर्थात मृत्यु मर करके फिर अमरण अमरण धर्म हो जाएगा अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा विदेह मुक्ति दोनों प्रकार के आप ले सकते हैं ले सकते हैं अर्थात जिसको जीवन मुक्ति होगी उसको विदेह मुक्ति होगी स्वाभाविक है कोई कोई लोग जीवन मुक्ति को मानते नहीं तो इसलिए कह देते हैं कि और ठीक है केवल विदेह मुक्ति वही मुक्ति है टीका में मृत्युती प्रतीक दिया ये मृत्युती ये प्रतीक है इसलिए ये नया में इसको प्रतीक जैसा दिखाए है इसको प्रतीक जैसा दिखाएंगे विदेह मुक्ति विवक्षिता प्रारब्ध अच्छा फिर भी हम लोग तो अर्थात मूल को देख करके ही चलेंगे बड़े महाराज जी का ये मृत्यु प्रतीक जैसा होनी चाहिए तभी हम लोग भी इसका क्योंकि प्रतीक ही है हाँ मृत्यु ये बड़े महाराज जी का ही प्रतीक थोड़ा देख लेंगे फिर उसको निश्चित हम लोग किए हैं उसका हाँ तब तो ठीक है मृत्यु विदेह मुक्तिर विवक्षिता यहाँ मृत्यु मुर्त्व सब, मृत्यु शब्द का अर्थ विदेह मुक्तिर ये विवक्षिता जीवन मुक्ति नहीं प्रारब्ध भोग क्षय शरीर उत्पादे कारण अभाव अवश्यं भाविनी विदुषो मुक्तिर इत्य विदेह मुक्ति यहाँ लिया जाता है प्रारब्ध भोगों का क्षय हो जाने से अन्य शरीर का उत्पादन होने में कोई कारण नहीं है अगर ये कारण शरीर बचा हुआ है कुछ वासना बची हुई है तब तो फिर आगे शरीर मिलेगा उसका पूर्ति के लिए अगर कोई वासना और नहीं रहा सर्वे कामा प्रमुच अंत्य कह दिया गया तो फिर अवश्यम भावी नहीं विदुषो मुक्ति अवश्यम भाभी विदुषो का विद्वान का मुक्ति तो अवश्यम भाभी आज यहाँ तक यहाँ द्वितीय मंत्र पूरा हो गया तो दो यहाँ लिखना था टीका में भी जैसे भाष्य में है तो अगर छूट गया तो लिख देना चाहिए ओ शंग नो मित्र संण